अनोशो टॉक। चेती सके तो चेती नंबर फोर ऐसे कि वो बुद्ध पुरुष भी झुके और इनके पैर छू लिए कि बहुत हराम हो गए इन्होंने कहा कि मैं आपके पैर छू नमस्कार कर आप मेरे पैर छू नमस्कार कर सकते मेरी समझ के बाहर है तो उस बुद्ध पुरुष ने कहा कि तुम्हारी समझ के बाहर क्योंकि तो मुझ में जो वास्तविक हो गया है वो तुम्हें संभावना और आज नहीं कल तुम में भी वास्तविक हो जाए वास्तविक हो जाएगा तुम में भी जो आज बीज है वो कल वृक्ष हो जाए मैं उस सम्भावना को नमस्कार करता रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद दिला सकूँ कि तुम में भी वो संभावना है इसीलिए जब से पहली बार आपको सुना तब से मेरे लिए व्यक्ति अपने लिए बेटा हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए हाँ बिल्कुन, हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल ही शांत आदमी का गुस्सा भी होता है युद्ध भी होता है उसका संघर्ष भी है उसका लेकिन अपने लिए नहीं इतना ही फर्क शांत व्यक्ति भी लड़ता है लेकिन वो अपने लिए लड़ता है शांत व्यक्ति दूसरे के लिए लड़ेगा भी क्रोध से भी भरेगा लेकिन अपने लिए अब उसका कोई क्रोध नहीं है क्रोध का उसका कोई भीतरी कारण नहीं तो मैं जो कहता हूँ व्यक्ति शांत होना चाहिए और समाज में क्रांति आनी चाहिए मेरा मानना है कि शांत व्यक्ति ही क्रांति ला सकते हैं क्योंकि अशांत व्यक्ति बेचारा कहां से क्रांति लाएगा क्रांति लाने के लिए जो शांत चित्तता चाहिए वो ही उसके पास नहीं है लेकिन शांत व्यक्ति अब तक ये रहा है अब तक अब तक जो शांत व्यक्ति रहे हैं उन्होंने कोई क्रांति नहीं लाई और उसका कारण ये था कि उनकी शांति भी मुर्दा थी वो शांति जिंदा नहीं थी तो एक आदमी ऐसे भी शांत हो सकता है जिनको तो मुर्दा हो जाए निष्क्रिय हो जाए तो भी शांत निष्क्रिय नहीं चाहता हूं आदमी को मेरा कहना है कि शांति सक्रिय होनी चाहिए नहीं तो शांति बेमानी है और शांति जीवित होनी चाहिए और शांत व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत पीड़ित होगा लेकिन वो पीड़ा उसकी नहीं है अपने लिए तो बात समाप्त हो गई है अब पीड़ा दूसरे के लिए है और दूसरे की पीड़ा को मिटाने की वो चेष्टा करेगा ये बात सच है कि व्यक्ति ही क्रांति लाएंगे लेकिन अशांत व्यक्ति जो क्रांति लाते हैं वो उनकी अशांति से जन्मती है उनकी करुणा से नहीं जन्मती और अशांति से जन्मी हुई क्रांति आग तो है जला तो देती मिटा तो देती बना नहीं पाती तो, तो क्रांतियां बहुत हुई हैं दुनिया में और ऐसा हुआ अब तक दुर्भाग्य कि शांत आदमी क्रांति नहीं करता और क्रांति करने वाला आदमी शांत नहीं होता ऐसा हुआ अब तक और इसलिए शांति भी हुई है और क्रांति भी हुई है लेकिन क्रांति से हित नहीं हुआ और शांत आदमी समाज के जीवन और जगत के जीवन एक कोने में सिमिट कर समाप्त हो गए इनका किसी तरफ जोड़ होना चाहिए मैं सब तरह के विरोधों को जोड़ने के लिए चेष्टा करता हूं सब तरफ के विरोध जुड़ जाने चाहिए विज्ञान और धर्म जुड़ जाना चाहिए भौतिकवाद और अध्यात्म जुड़ जाना चाहिए शांति और क्रांति जुड़ चाहिए ये सब जुड़ जाने चाहिए और तभी हम अच्छा समाज निर्माण कर सकें तो नहीं वो तो धीरे धीरे जब मेरी पूरी बात मैं सारी समाज को बदलने की पूरी दृष्टि मेरी साफ कर सकूंगा और व्यक्ति को भी शांति का मेरा क्या ख्याल है वो साफ होगा तो कठिनाई नहीं होगी देखने में कि ये दोनों एक ही व्यक्ति की संभावनाएं हैं अब तक ऐसा हुआ नहीं और इसलिए शांत व्यक्ति एक तरह का पलायनवादी हो जाता है बाधा हुआ है क्रांतिकारी जो है वो इतना क्रुद्ध रहता है कि क्रोध तो उसमें बहुत है लेकिन अकेले क्रोध से कुछ होता है सृजनात्मक नहीं हो पाता आपके लक्ष्य मेरा कहना है कि शांत आदमी को भी क्रुद्ध होना पड़ेगा अभी उल्टा दिखता है कि शांत आदमी वो हो क्रुद्ध होगा लेकिन जब तक शांत आदमी क्रुद्ध हो नहीं होगा तब तक समाज बदलेगा नहीं क्योंकि समाज का ही सब चल रहा है इतनी क्रूरता चल रही है और शांत आदमी बैठा हुआ देखता रहता है सब चल रहा है उसे क्रूप होना चाहिए पटना में आपके आप टकराव का कहना है के कि वो जो विस्फोट न हो उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि से भीतर जो लोग खोज करते हैं अच्छा समुदार भी अंततः फिर यही होता है ना कि जो देखने में तो। मेरा कहना यह है कि जितना दमन किया है उतनी ही स्थूल दृष्टि हो जाएगी एक दमन जो है दृष्टि की सूक्ष्मता को कम करेगा दूसरा भीतर जाने की हिम्मत कम हो जाएगी और भीतर जाने की हिम्मत तभी बढ़ेगी जबकि आप दमन को मुक्त छोड़ने फिरते हैं और वो इतनी घबराने वाला होगा क्योंकि इतना ज्यादा आपने अगर इकट्ठा कर लिया है दमन कि वो आपको पागल करने वाला होगा ये तथाकथित ब्रह्मचारी और साधु और सन्यासी अगर इनको 10-15 साल की साधना के बाद इनको कहा जाए कि चित्त को तुम मुक्त छोड़ दो तो सिवाय पागल होने की कुछ भी नहीं हो सकते इसी वक्त पागल हो जाए इसी वक्त क्योंकि इनके पास तो भारी उबलता हुआ लापा इकट्ठा है वो तो किसी तरह से सम्मा बैठे हुए तो इनका न तो ये सूक्ष्म हो सकते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 इसको मैं सरल भाव कहूंगा दमन करने वाला तो सरल कभी होता ही नहीं उससे ज्यादा जटिल आदमी नहीं वो चाहे कितनी सरल दिखाई पड़े वो लंगूठी लगाए हुए खड़ा है और आप चाहते हो तो जो तो नमस्कार करता लेकिन वो सरल कभी नहीं होगा वो वो उस जटिलता उसके भीतर खड़ी हुई है तो ये जितना चित्त जटिल होगा उतना भीतर खड़ी होगा एक्सट्रीम में क्या होता है एक्सट्रीम में जो होने वाला है अगर दमन कोई करता ही चला जाए जैसे एक्शन रिएक्शन खराब भोग करके जो रानती रिवर्स होता जैसे एंड व्हेन इट वेंट बैक, वॉज अ रिएक्शन कहीं कहीं वेंट बैक हुआ नहीं चाल बेचारे का उसका रिएक्शन ही हुआ ना कम्प्लीटली जितना भोग था इतना ही फिर तो वो कुछ मामला नहीं है बस वो सब मेंटल मामला है ज्यादा नहीं गहरा कुछ का लगता है ये जो अगर कोई दमन करता ही चला जाए और दमन सफल हो जाए सफल होना बहुत मुश्किल मामला है तो स्प्रिट पर्सनैलिटी बढ़ है, दोस्त समय उठ जाएगा अगर सफल हो जाए सफल होना बहुत मुश्किल मामला है दमन सफल होता नहीं क्योंकि प्रकृति के बिल्कुल ही प्रतिकूल है आपका कार्य जो है करने जैसा है 10-5 मिनट आप खड़े हो जाते फिर 24 घंटे पैर पर पे खड़े रहते मगर ये किस को आदमी चौबीस घंटे सिर्फ खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए तो दमन की अगर पूरी सफलता मिल जाए तो व्यक्तित्व दो हिस्सों में टूट जायेगा और उन दो हिस्सों को एक दूसरे का कोई पता नहीं रह जाएगा अगर पूर्ण सफल हो दमन तो डॉक्टर जयकि हाँ हाँ यानी दो आदमी हो जाएंगे इसके भीतर ये एक आदमी रह नहीं जाएगा और इसके बीच के जो सेतु हैं वो सब टूट जायेंगे इसका आखिरी परिणाम कागर हो सकता है विस्फोट होगा विस्फोट होगा इतना होगा कि सारा का सारा एक्सक्लोजन हो जाए आदमी बिल्कुल ही पागल पहुंचा है दमन पागल करता है और दमन करने वाली सभ्यता पागल करती है और करीब करीब हर आदमी को हमने उस हालत में पहुंचा दिया है इन पांच चार हजार वक्तों के सभ्यता के इतिहास में कि वो विस्फोट हो जाए अगर वो नहीं हो रहा तो उसका कारण कि दमन सफल नहीं होता यानी निकास के रस्ते निकल आते हैं यानी वो ब्रह्मचरी वगैरह थोकता है लेकिन गैर ब्रह्मचरी का कोई तो न कोई रास्ता खोज लेता है और इसलिए ब्रह्मचरी भी चलता है घर में सही चलता नहीं तो वो इसी वक्त खत्म हो जाए अंत विस्फोट ही हो सकता है पूरे व्यक्तित्व का और सागरपन विक्षिप्ति के सिवाय कहीं कोई ले जा नहीं सकता इसलिए मेरा कहना ये है इस विक्षिप्ति के बाद कुछ काम हो सकता है क्योंकि वो फिर उस हालत में आ जाएगा जहां सीधे स्वरण हो गई लेकिन इन जो पदरों का मामला है कोई मतलब नहीं तो कोई मकल मतलब नहीं ये ऐसे उपद्रव का मामला है जो हो सकता है उस व्यक्ति में तो टूट ही जाए व्यक्तित्व टूट जाए शरीर ही टूट जाए ये जिंदगी तो कम से कम खराब हो जाए अभी वो अमेरिका में एक छोटा सा प्रयोग करते थे, अभी वो कहते हैं कि जो पागलपन है जैसा कल तक हम सोचते थे गरीबी व्यक्ति का जुम्मा है ऐसा आज उसमें एक वर्ग मनोवैज्ञानिकों का जैसा था पागलपंथी व्यक्ति का जुम्मा नहीं पागलपंथी उसके आसपास के सारे अंतर संबंधों का दबाव है और इसलिए पागल को सीधा अकेला इलाज करना बिल्कुल व्यर्थ वो वो नहीं करता क्योंकि वो, वो उसका मामला ही नहीं है तो वो कहते हैं कि उसको इलाज करने के लिए तो पूरी एक कम्युनिटी होनी चाहिए और कम्युनिटी कुछ डेवलप कर हैं दो चार प्रयोग कर रहे हैं कि वो पूरी कम्युनिटी जो है वो उस व्यक्ति के पूरे अंतर संबंध बदल दे जैसे कि कल उसने सड़क पर किसी स्त्री को जाते देखा था और उसका मन हुआ था कि वो उसको गले लगा ले गले लगाता है तो पिटता है तो, तो जाता है जेल खाने नहीं गले लगाता है तो वो गले लगाने वाला चित्त उसका चक्कर मारता है और वो उसे पागल बनाता है तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहां जो दस पांच स्त्रियां रह रही हैं उनको ये समझाया गया है क्या अगर कोई गले लगा ले तो कोई बहुत कोई उपद्रव फूल डाल बनाने की जरूरत नहीं है उससे तो गले लगते नमस्कार करके रास्ते पर पे चले जाना ताकि वो जो गले लगाने वाला पागल है उनको तो अगर तो तो किसी गले तो को गले लगा ले और कुछ उपद्रव न हो कहीं भी और ये चीजें ऐसी ही हो जाए जैसे हवा का झोंका आया हो गया तो उसका पागल मिट सकता नहीं तो नहीं मिट सकता है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 देखता है अगर रेशनली देखता है और हम कहते हैं कि अपने से बाहर जाता है अलग खड़ा होता है तो इसलिए टेस्टली शुरू होगी और शुरू होगा और वो भी पागल कब है। इसलिए मेरा कहना है कि ये ये जो देखने का मामला है इट्स शुड नॉट बिकम एन एफर्ट और अपने से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं है ये तो बहुत एफर्ट जो हो रहा है उसकी जस्ट अवेयरनेस है ये ऑब्जर्वेशन नहीं है ऐसा कि जैसे मैं आपको देख रहा हूं ऐसा ही मैं अपने को देखूं तो तो पागलपन पैदा करने वाला है हाँ दिखे दिखे हाँ, हाँ। तो वो तो वो तो बिल्कुल तो ही पागलपन लाने वाला है इसलिए हमारे साधु सन्यासी जो इस तरह का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं वो पागल होंगे कॉन्सेंट्रेशन हो वो तो फिर उन्होंने दो हिस्सों तोड़ लिया आपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस काम के लिए दो हिस्सों में तोड़ते किसी काम के लिए दो हिस्सों में तोड़ें चाहे सपरेशन के लिए चाहे ऑब्जर्वेशन के लिए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 इसलिए आपको पाखंडी होकर रास्ता निकालना पड़ता है उस हालत में पाखंड शायद आपके लिए नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है या आप पागल हो जाओगे अगर आप पाखंडी नहीं होते सोसाइटी ने विकल्प ऐसे छोड़े हुए हैं कि या तो आप पाखंडी हो जाओ और या फिर जीना मुश्किल पागल हो जाओ तो समझदार आदमी पाखंडी हो जाएगा वो कुछ दस्ता नहीं हो उसको निकालने का और आप खंडखंड हो जाओगे जो कि भारी खतरा है और खंड खंड होना शुरू हो गया जैसे आपने अपने साथ कुछ करना शुरू किया यानी ऑब्जर्वेशन या कुछ भी आपने कुछ करना शुरू किया अपने साथ कि आपने दो टुकड़े मान लिए एक मैं करने वाला और एक होने वाला तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आप इकट्ठे एक, एक ही हैं जब क्रोध है तो आप क्रोध ही ही हैं ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइड क्रोध कर खड़े हो गए और देख लेंगे आप क्रोध ही हैं इस क्रोध को जो समझना है वो समझना भी कोई आप अलग हैं ऐसा नहीं है अपने ही क्रोध को उसके साथ एक रह के उसे जानना समझना न कोई लड़ाई लेनी है उससे न जानने समझने में कोई श्रेणी पैदा करना है लेकिन जैसे मैं अपने हाथ को समझता हूं जैसे मेरे पैर में तकलीफ है तो मैं पैर को समझता हूं जैसे मेरे सिर में दर्द है तो मैं सिर को समझता हूं इससे जो भी मेरे भीतर है मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं ये जो कोशिश है दो हिस्सों में तोड़ने वाली नहीं है और न मेरी आकांक्षा है कि इसको मैं बदल दू न मेरी आकांक्षा है कि ये कुछ और हो जाए न ये कोई कामना है कि ये बदल जाए कामना कुल इतनी है कि जो भी मैं हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा ये बीमानी है अच्छा और बुरा दूसरों का वेल्यूएशन है मैं तो जो भी हूं वही हूं वो जो फैक्ट है मेरा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 ये जो है इस भांति सहज सरल और जैसे हमें उसके स्वीकार से चलने वाला जो जानना है ये तो आपको सूक्ष्म दृष्टि दे सकता है लेकिन असहज कठिनाई से दबाने वाला तोड़ने वाला खुद को तो हंड खंड में कोई तो आपको सूक्ष्म नहीं इसलिए कई दफ्तर इतनी हैरानी होती है कि जिनको आप बड़ी सूख्म दृष्टि के लोग कहते हैं वे अत्यंत स्थूल दृष्टि के लोग होते हैं जिनमें सूख्मी कोई चीज ही नहीं होती कोई नहीं सकती हमारे बड़े बड़े महात्माओं जिनको हम भारी शोगुल मचाए से अत्यंत स्थूल दृष्टि के लोग होते वो बातें भी जो करते हैं बड़ी बड़ी वो बातें भी अत्यंत स्थूल होती उनमें कुछ मामला नहीं होता यानी उसमें कोई गहरा जानना नहीं है क्योंकि जानने से तो वो बच ही गए हैं और बच गए हैं जानना तभी हो सकता है जब मेरा कोई आग्रह न हो इस कमरे में मैं आऊं और जो भी है उसे जानने की मेरी तैयारी हो मेरा कोई आग्रह ही न हो मैं आऊं और जान जो भी है न मेरा ये ख्याल होगी कुर्सी यहां से वहां होनी चाहिए न मेरा ये ख्याल होगी दीवाल का रंग ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए ये सब आग्रह लेकर मैं इस कमरे में आया तो इस कमरे में और मेरे भीतर जो कॉन्ट्रेक्ट होने वाली है वो स्थूल करेगी वो सुख नहीं करती और दो नहीं है वहां कोई ये जो भ्रांति हजारों साल में हमको पैदा की गई है कि क्रोध कुछ अलग है घृणा कुछ अलग है सेक्स कुछ अलग है और हम कुछ अलग ही हैं मुझे बड़ी पसंद नो वो, वो खड़ी है ये सब अद्वैत की बातें करने वाले लोग हैं लेकिन बुनियादी रूप से अवैध पर खड़े हुए हैं ये शरीर तुम नहीं हो तुम शरीर से अलग हो क्रोश भी मैं हूं जो कुछ जो कुछ हूं मैं हूं और इस लड़ाई किससे ले ली लड़ाई लेगा कौ? इस कौन इसलिए कोई सवाल नहीं है बस इतना ही हो सकता है कि मैं जो हूं उससे मैं नहीं जानता हूं बहुत सार अंधेरे में छाया में दबा पड़ा है वो भी मैं हूं उसे मुझे जानना चाहिए उससे मैं पूरा जान तो शायद जीना ज्यादा सुंदर ज्यादा सरल सहज और आनंदकूल हो जाए तो सबसे उसे पूरा जान लू तो जानने में ही जो दिली हो जाएगा वो बात अलग जानने में जो बच जाएगा वो पूरा हो जाएगा बात अलग लेकिन पुरानी सारी साधना आज सारी दुनिया की द्वंद्व लेकर चलती वहीं से वो शुरू होती है वो लड़ाई को मानकर चलती है लड़ाई को मानकर चली हुई कोई भी साधना अंततः और गहरी लड़ाई में ही ले जाएगी और कहीं पहुंचा नहीं पड़ती और जितना कष्ट और जितनी पीड़ा इस द्वंद्व ने पैदा की है जगत में उतना किसी और बात में पैदा नहीं किया बहुत कष्ट होगी इतनी आत्मग्लानी और इतनी आत्महीनता पैदा की है और वो तरकीब ऐसी है कुत्ते को उसकी पूंछ पकड़ने की कि धन पकड़ा दियो कि जब तक तू अपनी पूछ नहीं पकड़ लेगा तो जरा जीवन व्यर्थ है अब वो कुत्ता अपनी पूछ पकड़ने के लिए वो छक्कू मचा रहा है झपकता है तब लगती आई पकड़ने लगे जितना झपकता है उसकी पूंछ पीछे फिर फिर जाती है अब वो पागल होने के रास्ते पर पड़ा कुत्ता पागल होकर, या तो पागल होगा या पखंडी हो जाएगा पूछ रखे रहेगा कहेगा हां मैंने पकड़ ली मैंने पकड़ ली मैंने पूछ पकड़ ली और वो ध्यान जाएगी वो पूछ तो पकड़ी नहीं है अब वो धोखा देगा और या फिर ये होगा जो पागल हो जाएगा सब ये झंझट छूटेगी पागल होना भी हमारे व्यक्तित्व की आखिरी कोशिश है हमें उससे मुक्त करने की जो हमने जबरदस्ती थोप लिया है इट इज इट इज सोल्यूशन लास्ट यानी जब हम कुछ नहीं कर पाता है हमारा चित्र तो फिर यही रास्ता है कि ठीक है भाई इस आदमी को पागल कर दो ताकि ये झंझट छूट जाए वो आखिरी कोशिश तो पारों को बड़ी कृपा है ऐसे प्रकृति की अगर वो भी न हो तब हम कहां पहुंचेंगे कहना मुश्किल हम कहा पहुंचे बहुत तो मुश्किल है जैसे आपने कहा एक तो अगर हमने इफर्ट बनाया है जागृत रहना तो, तो वो बार बार खो सकता है क्योंकि कोई भी इफर्ट जो है वो सतत नहीं हो सकता इफर्ट कोई भी सतत नहीं, नहीं हो सकता श्रम कोई भी सतत नहीं हो सकता विश्राम करना पड़ेगा यानी अगर मैं मिट्टी खोदता हूं आठ घंटे तो आठ घंटे खोद लूंगा फिर मुझे दस घंटे सोना पड़ेगा तब मैं फिर इस योग होंगे तो मिट्टी खोदू मिट्टी खोदना 24 घंटे नहीं चल सकता कोई भी श्रम 24 घंटे नहीं चल सकता क्योंकि जैसे ही वो श्रम बना उसमें विश्राम की जरूरत पड़ जाएगी इसलिए जो भी संत संतत् श्रम बना लेते हैं उनको फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी संतत् से और वो छुट्टी लेने में हमको बात मालूम पड़ेगा कि वो आदमी सबके सामने तो कहता था सिगरेट पीना बड़ा दरवाजा बंद करके सिगरेट पी रहा था तो उनको पाखंडी लगता है वो बेचारा सिर्फ छुट्टी ले रहा है सिगरेट ना पीना एक श्रम था उसको अब वो श्रम शिथिल होगा एक जगह जाके आएगा कि वो कहेगा कि विश्राम करो तो उसको सिगरेट पीने पड़ेगी पूर्ण व्यवस्था में जो कहते हैं जो मैंने ये कहा कि जो सहज सहज जागते चले जाना है हाँ, ये जागरण जैसे ही आ जाता है इसके लौटने पर कोई सवाल ही नहीं क्योंकि इसको आप लाए नहीं आया है और धीरे धीरे धीरे जागरण और आप दो चीजें नहीं रह गए हैं आप ही जागरण हो गए आपने क्रोध तक को दूसरा नहीं माना तो जागरण को दूसरा मानने का क्या सवाल है वो तो धीरे धीरे आप ही हो गए आप ही हैं उसके लौटने का कोई प्रश्न नहीं है उसके लौटने का कोई सवाल नहीं है जो भी हमने जान लिया है जान लिया है उससे पीछे लौटने का सवाल नहीं है उसको फिर अनजाना नहीं किया जा सकता अनजाना करना मुश्किल है हाँ जो हमने न जाना हो ऐसे ही सीख लिया हो जबरदस्ती वो कल फ्रीडम मॉडल हो चुका है लेकिन जो मैंने जान लिया एक, एक बच्चे ने प्रेम जान लिया नहीं जाना अब उसने प्रेम जान लिया अब वो प्रेम को अनजाना नहीं करता उसका अनजाना होना अब असंभव हो है जानना जो है चूंकि वो हमारा हिस्सा ही हो जाता है वो हम तो छूट सकता नहीं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 ये आप ही थे जो रिडिस्कवर हो गए ये आप ही थे जो आपने उगाड़ लिया आपने को अब अब कोई सवाल नहीं रहा अब कोई सवाल नहीं रहा मगर तो बाहे परिस्थिति उल्टी सुल्टी हो उसमें रिएक्शन तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उल्टी सुल्टी हो तो रिएक्शन से फर्क पड़ेगा अगर ये जागरण आपने साधा हो तो साधने के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां फर्क ला देंगी तो क्योंकि क्योंकि वो जो साधा था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 बाजार में भी आया है जंगल में भी गया है गांव में भी है शहर में भी है लड़ भी रहा है जगड़ भी रहा है और मौन हो गया वो तो सारी परिस्थिति उसने कोई विशेष परिस्थिति की मांग नहीं की साधने के लिए तो कोई विशेष परिस्थिति उसकी साधना को तोड़ नहीं था यानी हमने जो साधते वक्त मांगा हो तो फिर झंझट होगी हमने अगर कहा हो कि भाई मैं तो पत्नी से दूर रह के ही ब्रह्मचिरी को उपलब्ध होगा तो फिर ये ब्रह्मचरी मुश्किल में पड़ जाएगा कल लगा पत्नी के पास आने तो फिर दिक्कत की बात तो क्योंकि तो उसकी तो कंडीशनिंग थी वो शिथिल होती तो बहुत मुश्किल पड़ जाए स्वामी राम अमेरिका से लौटते थे उनकी पत्नी उनसे मिलने गई, थी ऐसा आते देखा पत्नी को सरदार पून सिंह उनके पास रहते थे उनसे का दरवाजा लगा दो तो सरदार पून सिंह ने हैरानी की बात है आपको मैंने हजारों स्त्रियों से मिलते देखा आप कभी भयभीत नहीं हुए इस गरीब औरत ने क्या विवाह क्या ये अभी भी आपकी पत्नी है और आप तो कहते हैं इस कारतम हो गई एक सामान्य स्त्री जिसे और स्त्री है कौन से मैं का अगर आप अपनी पत्नी से नहीं मिलोगे, तो मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ इंग्लिस बारहवीं तक आप कहते सब में ब्रह्म है आज जाना इस स्त्री में दरवाजा बंद करवाते इसके लिए खास इंतजाम करते हैं ये कुछ खास है और खास है वो क्योंकि वो जो साधा है इसको छोड़कर साधा है इसके आने से वो दमाडोल हो सकता है यानी इस स्त्री को विशेष स्वीकृति मन की है क्योंकि इसकी तरफ पीठ करके को साधा गया मुंह करने से वो डोल सकता है गिर सकता है खंडित हो सकता है तो अगर आपने कोई अनुकूल परिस्थिति मांगी है साधना में तो कल प्रतिकूल परिस्थिति होने पर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे इसलिए मेरा कहना है कोई विशेष परिस्थिति मत मांगो जो परिस्थितियां आती हैं जिनमें जीना ही पड़ता है उनमें ही जियो और जानते रहो इस सब को इस सबसे तोड़ के अपने को मत ले जाने तो कहीं भी तो जिंजे फिर वापिस लौटना हो सकता साधु पतित होते हैं क्योंकि वो साधु ही नहीं होते और पथित होने का कुल कारण इतना होता है कि विशेष घेरा बना के उसमें किसी तरह खड़े होकर अपने को साथ लेते हैं वो घेरा कल टूटता है टूटेगा फिर मुश्किल हो जाएगी फिर कठिनाई होगी फिर थोड़ा सा भी उसमें फर्क और सर्फ दवाण होगा असल में इसलिए मैं कहता कि वो कोई जानना वानना नहीं है हाँ एक कवायद की जो सीख लीती है वो, वो काम देगी कवायत के वक्त फिर बेकार होगा तो ये स्तर पर आएंगे वो तो मानसिक से होगा कि सारा इंटीग्रेटेड स्कूल में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 तो बॉडी पर माइंड के डिसइंटीग्रेशन से जो जो नुकसान होते थे वो नहीं होंगे लेकिन बॉडी पर और चीजों से भी जो नुकसान होने वाले होंगे चलाकर मार देगा आपको तो आपका इंटीग्रेटेड माइंड कुछ भी नहीं कर लेगा गोदी तो छेदेगी और शरीर कट जाएगा मतलब अगर हम ठीक से देखें तो शरीर हमारा बाहर के जगत से प्रतिपल जुड़ा हुआ है सच बात तो यह है कि हम अपने शरीर को कहा खत्म करें यह कहना बहुत मुश्किल है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 और अगर मैं को हम केंद्र मान लें तो सारा का सारा यूनिवर्स मेरा शरीर कहा हम उसको खत्म करें किस जगह पे जाके इंटर डिपेंडेंस ना हाँ है ना, है ना? तो, तो ये जो सारा का सारा इम्पेक्ट है ये तो कोई आपके इंटीग्रेशन डिस्टिंग तो फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ेगा उतना कि शरीर पर करीब करीब 100 में से पचास मौकों पर बीमारियां भीतर की तरफ से आ रही हैं ये भीतर की तरफ आने वाली बीमारियां तो रिलीज हो जाएंगी जो माइंड माइंड की कॉन्फ्लिक्ट से शरीर पर जो असर पड़ना है वो तो विलीन हो जाएगा लेकिन बाहर के जगत के संघर्षों से जो असर पड़ रहा है वो विलीन होने वाला नहीं इसलिए तो महावीर भी, भी मरेंगे कुछ भी मरेंगे और अरविंद जैसे लोग पागलपन तो की बातें सोचेंगे कि हम फिजिकली मार्टल हो गए और फिर मर जाएंगे अब इस तरह के लोगों को सिर्फ एक ही फायदा है कि जिंदा जिंदा तो आप उनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कहते फिजिकली इमार्टल और मर जाते हैं झगड़ा करने कोई बसा नहीं बात कोई भी दावा कर सकता है मैं फिजिकली इमार्ट इसमें कोई झंझटी नहीं क्योंकि मैं भी दावा कर दू कि मैं शरीर से अमर हूं तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तो दावा मेरा सही है और जब मैं मर गया तो आप किससे झगड़िएगा शरीर जो है वो तो अगर हम गौर से देखें तो उसमें दो तरह के प्रभाव आ रहे हैं एक भीतर की तरफ से आने वाले लेकिन ऐसा मत सोचें भीतर की तरफ कोई कोई दूसरी एंजाइटी बैठी है सिर्फ भीतर की तरफ जैसे मैंने सांस ली एक सांस वह है जो बाहर से भीतर की तरफ गई एक सांस वह है जो भीतर से बाहर की तरफ गई वो एक ही सांस के दो प्रवाह हैं, जिससे लहर आई और गई तो एक तो भीतर से बाहर की तरफ आने वाले प्रभाव है उनको हम मानसिक कह दें बाहर से भीतर की तरफ आने वाले प्रभाव उनको हम शारीरिक कह दें तो जितने मानसिक प्रभाव हैं द्वंद्व के जो शरीर को तोड़ते हैं वो विलीन हो जाएंगे शरीर मानसिक ग्रस्त तो नहीं होगा फिर बाहर से आने वाले प्रभाव वो जारी रहेंगे, वो जारी रहेंगे उनसे अगर बचना है तो विज्ञान से सलाह लेनी पड़ेगी कोई उसमें विज्ञान के हिसाब से कोई करनी पड़ेगी बिल्कुल ही बिल्कुल ही इतना लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा बिल्कुल ही रखना है नहीं तो नहीं रखने से आत्महिंसा इतनी हो ही रही है साधु सन्यासी जितनी हिंसा कर रहे हैं शरीर के साथ शायद भी कोई कर रहा हो एकदम जिसको मैसोचिस्ट कहे वो भी पूरे के पूरे और वो ओ, ओ, इस सब बातें और ये सब बातें भी बड़ी खतरनाक है अगर ख्याल में बैठ जाए तो बाहर तो असल मतलब ये है कि हमने चीजों को तोड़ तोड़ के ऐसा ऐसे कम्पार्टमेंट बना लिए जो कि वस्तुता नहीं है बाहर और भीतर काम चला बातें मैंने एक डिवीजन करने में उपयोगी है लेकिन बाहर यानी क्या है और भीतर यानी है? एक ही चीज के बाहर भीतर होते आंदोलन में और क्योंकि मैं अपनी तरफ से खड़े होकर देखता हूं इसलिए जो मुझे भीतर दिखाई पड़ता है वो आपके लिए बाहर है और जो आपके लिए भीतर दिखाई पड़ता है वो मेरे लिए बाहर है तो बिल्कुल ही रह लेते कंसेप्शन से एक ही चीज अगर ये बहुत साफ हो जाए तो विज्ञान और धर्म दो तो चीजें नहीं रह जाते अगर बाहर और भीतर एक हो जाता है तो हम जानते हैं कि बाहर जाता हुआ जो प्रवाह है उसके संबंध में जानना समझना खोजना धर्म है भीतर की तरफ आता हुआ बाहर का तो जो प्रवाह है उसे जानना समझना खोजना विज्ञान है और किसी दिन जबकि ये शरीर और शरीर और आत्मा का द्वैत पदार्थ और परमात्मा का द्वैत दोनों विलीन हो जाएंगे तो धर्म और विज्ञान जितनी दो तो चीजें नहीं होंगी एक ही चीज होगी एक ही चीज होगी और जिस दिन यह होगा उसी दिन हम पूरी तरह से उस जगह खड़े होंगे जहां चीजें साफ साफ जानी गई जितने जो नहीं जानी तो जितना धर्म को पाने के बाद विज्ञान की दृष्टि जो कम हो तो उसके जो परिणाम तरी होने चाहिए वो तो होंगे बराबर तो होने वाले उससे कोई, कोई बात नहीं करने वाली ना उसको पढ़ने वाला उसके लिए भी खुद की जागर तो होनी चाहिए तो होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए।, चाहिए इसमें एक खास प्रतिक्रिया इसलिए पूछा था कि आड ऑफर जो सफरिंग किया है फिजिकल बॉडी से समझने चलाने तो साधना के योग के अंदर इसके पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए बिल्कुल पूरा ध्यान देना चाहिए पूरा ध्यान शरीर तो को पूरी फिक्र करनी चाहिए असल में हम, हमारी पूरी की पूरी भाषा लोगग्रस्त हो गई है वो क्योंकि वो द्वैत बुरी तरह से बैठ गया कि जब मैं जिसको कि कोई अंतर नहीं है दोनों में वो भी बात करे तो भी मुझे कहना पड़ता है शरीर की फिक्र करनी चाहिए नहीं। क्योंकि नहीं। और उसमें ऐसा भ्रम पैदा होता है कि आप कोई और है फिक्र करने वाले हो शरीर कोई और है जिसकी फिक्र करनी हो जब प्रश्नों क्वेश्चन आया जस्ट मैं आफ्टर रियलाइजिंग दिसरी इम्पोर्टेंटिकल इम्परफेक्ट व्हीकल तो है ही चंद्रकांत तो सूर्यकांत जी था। हाँ जूअलिज्म का खड़ा है इसी से बड़ी तकलीफ बहुत मुश्किल पशु पशु है जैसे इतने से कोई संबंध नहीं है बट इज दॉडी परफेक्ट क्लियर बट वही तो मैं कह रहा था इतनी देर से वही तो मैं इतनी देर से कह रहा था कि अगर मेरे तीन पीढ़ियों में डायबिटीज चला आ रहा है तो मेरे माइंड को क्या फर्क पड़ता है इससे बॉडी को डायबिटीज बॉडी का कोई मतलब नहीं है बॉडी की हेरिडिटी तो बहुत और है और उसका अपना तो ट्यूशन है जैसे मेरे घर में बाल गिर जाते हैं इकतीस साल के बाद सभी के तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है वो बाल मेरे गिरने वाले हैं उसके बस इंटीग्रेटेड बॉडी ऑफ द बॉडी एंड माइंड गिरते रहते हैं और मेरे गिर वो जरा थोड़ा सा विज्ञान कर रहा है मेरे नहीं वो दूसरी बात है वो विज्ञान करेगा वो मैंने कह नहीं रहा हूँ कल ये भी हो सकता है कि बाल बिल्कुल ना गिरें पर वो विज्ञान करेगा उससे मेरे माइंड में जो फर्क पड़े उससे कोई समझना नहीं पड़े वो विज्ञान करेगा वो ठीक है कल दांत न गिरे बाल ना गिरे आदमी बूढ़ा ना हो वो सब विज्ञान कर लेगा लेकिन विज्ञान कुछ करेगा तब वो होगा पूछे ना करना, करना करना तो आप ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बात ही नहीं है मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं आप ये पूछ रहे हैं कि अगर भीतर मन शांत हो जाए इंटीग्रेटेड हो जाए तो क्या बॉडी परफेक्ट हो जाएगी मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं हो जाएगी देट विल हैव द रिएक्शन ऑफ रिग्नर हां बॉडी को तो परफेक्ट करने के लिए विज्ञान जो करेगा उससे कुछ होगी नहीं तो महावीर न मरे बुद्ध न मरे कोई न मरे और फिर हमें झूठी कहानियां गढ़नी पड़ती महावीर को पीछे हो गई मरते वक्त छह महीने तक और बड़ा मुश्किल हो गया सवाल जैनियों के सामने कि महावीर को और लग लगते और इतने दस्त लगे कि वो मरे और फिर कहानियां गढ़नी पड़ी किसी ने जादू चला दिया है और किसी ने ये कर दिया और वो कर दिया आ, आ, ये सब फिजुल की बात है इससे तो, तो मतलब क्यों पेजिश नहीं हो सकती पेजिश होना बिल्कुल और मामला है और वो बिल्कुल ही और सर की बात है उससे मैं हमें कहूँ पर्सन इज इंटीग्रेटेड हो परफेक्ट इन ऑल इज और हाँ बिल्कुल गलती बात है बिल्कुल गलती बात हो और दूसरा दूसरा मामला ये है दूसरा मामला ये है दूसरा मामला ये है कि परफेक्शन के हमारे बड़े डेड कंसेप्ट थे वो भी डायनेमिक नहीं है बहुत बड़े डेड कंसेप्ट थे अब सच बात ये है कि जब महावीर पैदा हुए हैं तो मरेंगे और मरना इम्परफेक्शन है ये कौन कहता है नहीं सवाल ये है कि एक आदमी पैदा हुआ तो परफेक्शन तो यही है कि एक सर्कल पूरा करेगा और मरेगा एक वृक्ष पर पत्ते लगते हैं वसंत में तब तो आप कहते हैं परफेक्ट और जब पतझड़ में सब पत्ते गिरते हैं तब तो आप क्या कहते हैं इम्परफेक्ट कहते हैं अब भी परफेक्ट है अब परफेक्ट का मतलब यह है कि जिस तरह पूरे पत्ते खिले थे और लगे थे उसी तरह पूरे पत्ते गिर जाएं तो ये भी परफेक्शन इसमें इम्परफेक्शन कहा आ गया अधूरे पत्ते गिर जाएं कच्चे गिर जाएं तो ठीक नहीं तो ये भी परफेक्शन है पैदा हुआ था वृक्ष ये भी एक यात्रा थी परफेक्शन की कल मरेगा ये भी यात्रा उसी लेकिन हमारे मोर बीमारे में अब जिससे समझ लो कि एक, एक मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई मेरे शरीर में बीमारी हो गई और करोड़ों कीटाणु उस बीमारी में पैदा हुए हैं और वो जी रहे हैं हमारे लिए बीमारी है उन करोड़ों कीटाणुओं के लिए नए जीवन का आविर्भाव उनका विर्भाव चल रहा है हम कहते हैं कि बड़ी इम्परफेक्ट बॉडी हो गई तो हो सकता है कि पृथ्वी पर हम सब इसी तरह की के कीटाणु हों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 ये तो समझ में आने वाली बात है लेकिन मरेगा नहीं ये लिपट ना समझी की बात मरेगा तो ऐसे ही आनंद से मरेगा जितने जी रहा है उतना ही आनंद से बीमारी में भी उतना ही शांत जिएगा उसी तरह उठेगा बैठेगा जैसा उसका शांस ये जो भीतर उसका मन है इसकी अगर एक, एक स्थिति बन जाए तो जीवन की हर स्थिति के प्रति एक सहजता की की भावदा पैदा होगी और शरीर पर जो कुछ होने वाला है अगर उसमें कोई भी फर्क करना है तो उसके लिए तो विज्ञान कुछ करेगा उसको धर्म से कुछ भी लेना लेना नहीं हाँ जितनी बीमारियां मन से पैदा होकर आती है और बहुत बीमारियां आती हैं वो विलीव हो जाएंगी यानी इस बात की संभावना बहुत कम है कि उस तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जो मन से आती जैसे आदमी भयभीत है और भयभीत की वजह से उसके हाथ कप रहे अब ये, ये नहीं होगा होगी की भय कहाँ होने वाला है वो जानना चाहिए नहीं हमारे तो हमारे मुल्क बड़ी गलत धारणा पैदा होगी योग के बाबत ये धारणा पैदा होगी कि वो कुछ हमारे की बीमारी जो जन से समझौना चाहिए बीमारी जो उनका जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं शरीर की बीमारी जन्म से कमारी धर्म की बीमारी का लाइन हाँ हा, मेरा तो धर्म क्या, क्या।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 वो तो अपने जो लाइफ मानता है वो नो कुछ भी कहिए जैसा है वो खाली अपना शरीर है शरीर के अंदर जो मन है जब जो बोलते हैं वो मन जो सुरक्षा है वो अगर मन बोल है तो बॉडी का बॉडी शरीर और उसका रिजिंग अगर देल का संशोधन होकर देर कैसे को होता है न्यूजल से आप मेरी बात नहीं समझे मेरा कहना यह है कि जितना ज्यादा अज्ञान होगा जगत में धर्म का क्षेत्र उतना बड़ा होगा क्योंकि धर्म तो सब चीजों को छुएगा तो जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में ज्ञान बहुत सुनिश्चित व्यवस्थित और वैज्ञानिक होता चला जाएगा वहां वहां से धर्म हटता चला आएगा कुछ क्षेत्रों से बिल्कुल हट गया हट गया ठीक वहां विज्ञान खड़ा हो गया आज नहीं कल हम भीतर भी खोजबीन करते चले जाते हैं और जब भीतर भी चीजें बहुत साफ और स्पष्ट हो जाएंगी तो धर्म की वहां भी कोई जरूरत नहीं रह जाती या अगर हम उसको धर्म कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पाता है वेद है वो तो आप धर्म कह रहे हैं हाँ लगा और अब क्या तो है वही साफ़ से जो लगा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक क्या होती है कि वेद बड़ी चीज है वेद में हजार करने की चीजें हैं उसमे उस जमाने का सोशल कोड भी है कानून भी है उस जमाने की नीति व्यवस्था भी है सब कुछ है, सब कुछ है, हाँ, है। है। असल बात यह है कि वेद उस जमाने की अकेली किताब है जो भी था सब उसमें इकट्ठा उसमें लोकगीत भी है लोक कथा भी है उसमें है। सब इकट्ठा उसमें इतिहास भी है पुराण भी सब इकट्ठा है और स्वाभाविक है क्यूँकी वो प्राथमिक आदमी की चेष्टा है पहले जब लिखा जा रहा सब लिख लिया जो भी है धीरे धीरे धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होता है चीजें टूटती हैं अलग अलग तो नीति अलग चली जाती है समाज शास्त्र अलग चला जाता है विज्ञान अलग, अलग, अलग चला जाता है बंडौल अलग चला जाता है ज्योतिष अलग चला जाता है फिर सब अलग अलग होते चले जाते हैं इसमें धर्मों की भी अपनी एक यात्रा है जो अलग चली जाती है और वेद के कुछ वचन है जो धर्म के वचन हैं सारा वेद धर्म नहीं है वे वचन धर्म के हैं जो मनुष्य के से लोक संबंध रखते वहाँ की जो कोचबिंग करते वहाँ की संबंध में उस समय के आदमी का जो अनुभव है उसको कहते वो वो वचनभर्ग तो इंडियन पेनल कोड नहीं है धर्म इंडियन पेनल कोड समाज की नीति व्यवस्था है समाज की राज व्यवस्था वेद में वो भी है, वो भी है बिल्कुल समझा गया था, आज भी समझा जाता है वो कठिनाई क्या होती है कठिनाई क्या होती है कि वो धर्म पुस्तक थी धर्म पुस्तक से उस दिन मतलब ही ये था मैंने कहा कि जितना अज्ञान होगा उतना धर्म सब क्षेत्रों को छूएगा जैसे अभी कल तक हम कहते थे केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के सब क्षेत्र छूते थे आज समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है और इनऑर्गेनिक अलग है और कुछ अलग है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 तो वो वैसे ही मामला है वेद जो है वो प्राथमिक संकलन है सच तो यह है कि उस समय का विश्वकोष उस समय जो जानकारी थी सब इकट्ठी हो गई है उसमें उसको पूरे को धर्म कहना आज गलत है उस दिन तो ठीक रहा होगा आज गलत है क्योंकि तो उसमें सब बहुत थोड़ा ही सा धर्म बचा बाकी सब तो अलग हिस्सों ने ले लिया उनने अलग क्लेम कर लिया अपना अपना जिसको मैं धर्म कह रहा हूं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 जितना कमाओ दस टका तेरा करते हैं नहीं तो इनकम टैक्स भी धर्म हो गया कुरान ठीक है बिल्कुल दस हजार का हम लोग इस धर्म की कह रहे हैं ना जिस आदमी से कह रहे हैं उसको तो इससे कोई विरोध हो ही नहीं सकता रहे समझ में आप बोल रहा हूँ माइड is... जरूर कहिजन कहें कि साइंस कहें यह बहुत बेमानी है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 और जो वैज्ञानिक उसे इंकार कर रहे हो और कहें कि नहीं मैं कहता हूं वो बकवास कर रहे हैं और ये बकवास एक ही चीज के रिएक्शन है एक ने जितने ऑब्जेक्टिविटी को इंकार किया है तो ऑब्जेक्टिविटी वाले को लगता है सब्जेक्टिविटी कुछ भी नहीं है वो जो सब्जेक्टिव होना है वो जो मेरा होना है वो भी है मैं जो जान रहा हूं वो भी है और जो जान रहा है वो भी है किसी न किसी अर्थ में वो है अब इस जानने वाले को कैसे जाना जाए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 तो साइंस के मेथड से हम दूसरे व्यक्ति की जो सब्जेक्टिविटी उसको बाहर से कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन बिहेवियर ही हो सकता हो तो कुछ हो नहीं सकता नहीं। नहीं। नहीं। एक मिनट तो बिहेवियर को ही हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं लेकिन जिसका बिहेवियर है वो फिर छूट जाता है वो बच जाता है वो कहीं खिसक जाता है ये जो निरंतर छूट जाने वाला है इसे जानने के लिए कुछ और ही रास्ता खोजा है धर्म ने उसे वो मेडिटेशन कहते हैं उसे वो ये कहते हैं कि उसे हम तब जान सकते हैं जबकि सारे ऑब्जेक्ट चेतना से विलीन हो जाए ऑब्जेक्ट ही ना हो सिर्फ सब्जेक्टिविटी ही रह जाए तो वो जो ध्यान है अटेंशन जो है चूंकि ऑब्जेक्ट पे अटकी हुई थी अगर सारे ऑब्जेक्ट विलीन हो जाए तो वो जो अटेंशन है वो वापस लौट आती क्योंकि वो कहाँ जाएगी उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो अपने पर ही वापस लौट आती है। वो जो लौटती हुई चेतना है वो स्वयं को अनुभव करवाती पाती वो स्वयं संवेद संभव हो पाता है ये जो बात है ये आज ये बात अनिवार्य रूप से एंटी साइंटिफिक नहीं है नॉन साइंटिफिक हो सकती है मेरा ये जो बात है ये अनिवार्य रूप से एंटी साइंटिफिक होती तब तो ये होता की या तो विज्ञान जीतेगा तो फिर ये धर्म विलीन हो जाएगा और या फिर धर्म जीतेगा तो तो विज्ञान नहीं घुस पाएगा इसलिए मैं कहता हूं कि ये नॉन साइंटिफिक हो सकती है एंटी साइंटिफिक नहीं है इसके एंटी साइंटिफिक होने का कोई वजह नहीं और कल अगर विज्ञान विकास करते करते उस जगह आता है जहां वो अनुभव करता है कि जिस तरह ऑब्जेक्ट को जानने का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन रास्ता था उस तरह सब्जेक्ट को जानने का सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन भी रास्ता हो सकता है ये अगर विज्ञान को अनुभव होता है और ये अनुभव होना बहुत कठिन नहीं है तो फिर जो जो जो अनुभव अब तक हम धर्म कहते थे उसे चाहे हम वैज्ञानिक कहने लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे ताम आगे ताम आगे ताम। या धर्म को विज्ञान करने कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरा मानना यह है कि चूंकि बुनियादी रूप से एक ही एंजाइटी है ऐसा शरीर और आत्मा जैसी दो नहीं ऐसा पदार्थ और परमात्मा जैसी दो नहीं ऐसा क्रिएटर और क्रिएशन जैसी दो नहीं एक ही है हम उसे क्या नाम देते हैं और किस तरफ से नाम देना शुरू करते हैं ये बहुत ही औपचारिक बात है अगर हम विज्ञान की तरफ से नाम देना शुरू करते हैं तो हम कल उसे कह सकेंगे कि वो विज्ञान है भीतर का विज्ञान है कुछ और कहेंगे सुप्रीम साइंस कहें इनर साइंस कहें है कुछ और नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता या हो सकता है हम उसे साइकोलॉजी कहते चले जाए और स्पिरिचुअलॉजी हो जाए कुछ और हो जाए ये गौण बात है लेकिन एक बात जो गौण नहीं है वो ये है कि इसेंशियली कुछ है हमारे भीतर जो ठीक ऑब्जेक्टिव होने को बाध्य नहीं होता और ऑब्जेक्ट को ट्रांसेंट करता मालूम पड़ता है अगर वो ऑब्जेक्ट ही हो जाए तब तो रिलीजन की कोई जगह नहीं रह जाती बात खत्म हो गई रिलीजन जैसी चीज गलत थी अज्ञान था फिर साइंस रह जाती है लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है विच इज नेली विच ट्रांसेंट नेसेसरीली दी ऑब्जेक्टिव तो फिर रिलीजन बाकी रहेगा नाम बहुत गौण बात है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भी पसंद करूंगा उसे विज्ञान कहा जाए क्योंकि दो दो नाम रखने की कोई जरूरत नहीं हमें जहां तक बने कम से कम कंसेप्ट से और ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेना चाहिए उतनी सुविधा होती व्यर्थ का उपद्रव बचता है व्यर्थ की कंफ्यूज बचती तो इस बात की बहुत संभावना है कि धर्म जैसा शब्द भी खो जाएगा और इसीलिए संभावना है कि वो अनावश्यक हो जाएगा लेकिन धर्म की जो एसेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है वो खोने वाला नहीं है बल्कि शायद जब हम पूरी तरह साइंटिफिक ढंग से उस दिशा में इंगित कर पाएंगे तो शायद पहली दफा बुद्ध या महावीर या पतंजलि पहली बार पूरी तरह साफ हो सकेंगे हमारे लिए क्योंकि तो जिस टर्नोलॉजी में वो बोले हैं वो साइंस की नहीं क्योंकि तो साइंस की टर्नोलॉजी ही नहीं थी वो जिस टर्नोलॉजी में बोले हैं वो या तो मेटाफिजिक्स की है या मेटफर की है या पोइट्री की है तो मैं आदमी मजबूर है जो टर्मोलॉजी उपलब्ध हो तो उसी में बोलना पड़ेगा अगर मैं हिंदी के सिवा कोई भाषा नहीं जानता हूं तो मजबूरी है कि मैं जो भी बोलूंगा मैं हिंदी में बोलूंगा आज से दो साल पहले जो भाषा थी हमारे पास काव्य की थी कहानी की थी इस तरह की भाषा थी उसी भाषा में कहने की जरूरत थी तो मेरा मानना है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जैसे ही हुआ उसको पोएट्री की भाषा में ही प्रकट करना पड़ा वो वो लैंग्वेज की गड़बड़ है जो आज कॉन्फ्लिक्ट पड़ रही है और अब जबकि साइंस की भाषा विकसित हो गई ज्यादा एग्जैक्ट ज्यादा मैथमेटिकल ज्यादा साफ सुथरी तो अब पोइट्री की भाषा में रिलिजन को प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं रह जाने वाली आज नहीं कल हम साइंस की भाषा में ही रिलीजन को प्रकट कर सकेंगे उस हालत में जिसको हम रिलीजन कहते रहे थे आज तक वो सब विदा हो जाएगा हो जाना चाहिए लेकिन रिलीजियस एक्सपीरियंस एज सच वो बिलीव होने वाला नहीं है और इसलिए उसको हम क्या नाम देंगे कोई सर्च नहीं पड़ता रिलीजन कहे साइंस कहें कोई सच नहीं लेकिन वो एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से कुछ पृथक अपनी सत्ता रखता है उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी है ये मेरा कहना है और इसलिए वो विदा होने वाला नहीं वो एक्सपीरियंस विदा होने वाला है ईच एंड एवरीबडी को प्रूफ करने का न सवाल है न प्रश्न है वो तो जो प्रूफ करना चाहे उसे उतरना पड़ेगा उस सवाल प्रश्न दिशा नहीं, नहीं, नहीं समझे ना ना मेरा जो ना नवाल नहीं ना, है ये सवाल नहीं है ना ना मैं ये सवाल नहीं है सवाल है जो फर्क है जो डिस्टिंगशन है वो दूसरा साइंटिस्ट आज नहीं कल जीवन क्या है ये जान लेंगे लेकिन जीवन को जानने का उनकी जो मेथडोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव है वो वो जीवन को जान लेंगे जैसा जीवन बाहर से देखा जा सकता है जैसा हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो जीवन को ऐसे जानेंगे जैसा दूसरा जीवन को जानता है लेकिन जीवन अपने में भीतर स्वयं कैसा अनुभव करता है जीवन तो होना कैसा है वो साइंटिस्ट बाहर से नहीं जान पाता वो उसकी जो सब्जेक्टिव फिल्म जैसे मैं प्रेम है एक फेनोमिना है बाहर से हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेमी क्या करता है क्या नहीं करता है उसका व्यवहार क्या है प्रेमी के मस्तिष्क पर क्या होता है प्रेमी के शरीर पर क्या होता है हम सारा ऑब्जर्व करते हैं और हम प्रेम क्या है इसके बाबत कुछ नतीजे लेते हैं और वो नतीजे भी अर्थ रखते हैं वो नतीजे ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन प्रेमी प्रेम करने में सब्जेक्टिवली क्या अनुभव करता है ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से छूट जाता है इट इज बियॉन्ड दैट और वो जो छूट जाता है उसको जानने का ऑब्जेक्टिव कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम जो भी जानेंगे वो सब्जेक्टिव फिर छूट जाएगा बच जाएगा तो लाइफ को वैज्ञानिक जान लेगा कि लाइफ क्या है कैसे बनती है कैसे आती है किन किन तत्वों से मिलकर प्रकट होती है लेकिन लिविंग होना डेड होना और लिविंग होना ये तकिया पड़ा है समझने के अगर डेड है और ये तकिया अगर लिविंग हो जाए तो डेड होने और लिविंग होने के बीच में तकिया क्या अनुभव करता है वो जो उसका इनर एक्सपीरियंस लिविंग होने का वो क्या है वो हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना उसका कोई उपाय है न हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिवली नहीं जाना जा सकता वो कंट्राडिक्शन इन टर्म्स है इसलिए रिलीजन रिलीजन का कहना ये नहीं है रिलीजन का मतलब भी ये नहीं है कि विज्ञान धर्म जीवन को नहीं जान सकेगा विज्ञान जीवन को जानेगा लेकिन फिर भी वो जानना वो जानना नहीं है जो धर्म कहता है आत्म साक्षात्कार वो दोनों अलग बात है ना नहीं नाइट बट इसी सब्जेक्ट ही सब्जेक्टिविटी को अध्ययन करेंगे ना विज्ञान इतना करेगा ये हो रहा है साइकोलॉजी तो ये कर रही है सब्जेक्टिविटी होगा नहीं समझे आप सब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली ये दोनों बुनियादी बातों में फर्स्ट हो गया है डीप साइकोलॉजी जो कर रही है वो यही कर रही है कि सब्जेक्टिविटी का ऑब्जेक्टिवली अध्ययन कर रही है लेकिन दैट स्टडी टू इज नॉट सब्जेक्टिव इट इज ऑफ दी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिवली बट टू To understand subjectivity as a subject remains beyond science. माइंड करता है मेरा किसी से प्रेम का अनुभव एक बात है और मेरे प्रेम का अध्ययन आप सब मिलकर करेंगे ये बिल्कुल दूसरी बात है जरूरत तो है मैं तो प्रयोग करता हूँ तरह से अध्ययन किया जा सकता है एक ऑब्जेक्टिवली कि प्रेम का फेनामिना क्या है क्या होता है प्रेम में फिजियोलॉजिकली क्या होता है मेंटली क्या होता है केमिकली क्या हो, इसके लिए ये सवाल नहीं है प्रेम को दो तरह से अध्ययन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली अध्ययन जो है वो प्रेम की साइंटिफिक स्टडी होगी लेकिन प्रेम साइंटिफिक स्टडी पर समाप्त नहीं होता शेष रह जाता है और वो जो कुछ सेस रह जाता है वो जो सब्जेक्टिव फीलिंग है प्रेम की वो पकड़ में नहीं आती और उसको मेडिटेटिवली ही जाना जा सकता नहीं तो नहीं जाना जा सकता तो यानी मैं जो कह रहा हूं ये कि हमारी साइंस की कितनी ही प्रोग्रेस हो ऐसा नहीं हो जाता है कि कोई चीज छूट नहीं जाती पीछे कुछ चीज बाकी नहीं रह जाती तो वो भी दूसरे के लिए मिले मिले वही करने योग्य है और अपने लिए मिले वो करने योग्य नहीं है अगर यही क्राइटेरियन तो तो हो तो ना ना अगर यही क्राइटेरियन है कि जो दूसरे के लिए मिले वही करने योग्य और अपने लिए मिले वो करने योग्य नहीं है, तो बात अलग पर कुछ नहीं मिला और अगर अपने लिए मिला वो भी करने योग्य है क्या मिला है कहने का मतलब कि जब भी हम धार्मिक व्यक्ति के वक्तव्यों को ऑब्जेक्टिवली पूछने लगेंगे तो हम करीब करीब ऐसी भूल कर रहे हैं कि हम दो ऐसी लैंग्वेजेस को मिक्सअप कर रहे हैं जिनका मिक्सअप होना बुनियादी रूप से गलत है अभी नहीं नहीं जैसे जैसे मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ एक आदमी कहीं से संगीत सुन के आया और उसने हमें आके कहा कि मैंने बहुत अद्भुत संगीत सुना हम उससे पूछते हूँ संगीत की सुगंध क्या थी वादमदाता आप आग क्या बात कर रहे हैं मैंने कभी संगीत नहीं सुना लेकिन फूल मैंने सुंघे हैं और बगीचे का आनंद लिया है और वह आदमी कहता है कि बहुत आनंद आया संगीत मैंने सुना मैं उससे पूछता हूं संगीत की सुगंध क्या थी वह आदमीदाता सुगंध आप बड़ी रेलिवेंट बात मैं उससे कहता हूं थोड़ा सा संगीत तुम ले नहीं आए जरा मैं देख लू मार्मी क्या आप पागल हो गए संगीत में कैसे ला सकता था संगीत को लाने की बात नहीं तो मैं उससे कहूँ कि जिसमें ना कोई सुगंध है ना जिसमें कोई स्वाद है न जिसे लाया, ले जाया जा सकता उसके होने का मतलब भी क्या है मैं उससे कह सकता हूं और मैं एकदम गलत नहीं भी हूं क्योंकि तो मेरा तो मैं हाँ, हाँ, लेकिन मेरा ये जो सारा कहना है एक अर्थ में इरेवेंट है इरेलीवेंट इस अर्थ में है कि मेरी इन सब बातों के अतिरिक्त भी संगीत हो सकता और उसके होने का अर्थ हो सकता महावीर को क्या मिला और क्या नहीं मिला जब हम पूछने लगते हैं तो हम उस टर्मनोलॉजी में उत्तर चाहते हैं जो हम जानते हैं महावीर को जैसे कि आइंस्टीन को रिलेटिविटी की थ्योरी मिली तो रिलेटिविटी की थ्योरी क्या है ठीक है ना हम वैसे ही पूछ रहे हैं हम हाँ हम वैसे ही पूछ रहे हैं जैसा आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया उसको जो मिला तो वो क्या है तो वो किताब लिखी गई है तो महावीर को जो केवल ज्ञान मिला वो क्या है केवल ज्ञान के बाबित जो भी कहा जाएगा केवल ज्ञान तो एक सब्जेक्टिव अनुभूति है और जो कहा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है और ये बोलते हैं और कहा जा ही नहीं सकता है इसका एक्सप्रेशन ही नहीं है ठीक है ना ये तो आपको पता है फिर। <laughs> और ये तो और ये काफी तो तो नहीं तो नहीं ओपन एनी ऑफ माई वर्ड ओपिनियन इस सब्जेक्ट को करेक्शन न न करेक्शन का नहीं ये पता है हमें और जरूर कहा गया है ये भी कहा जाना है अगर कोई केवल ज्ञान के बाबत यह कहे कि उसे नहीं कहा जा सकता ही है सेट समथिंग और बड़ी मीनिंगफुल बात कही उसने कुछ गैर मीनिंगफुल बात नहीं कही वेडगेंस्टीन ने एक सेंटेंस लिखा आप देखे होंगे वेडगेंस्टिन की कोई ट्रेक्ट तो में सेंटेंस लिखता है दैट विच केन नॉट बी सेट मस्ट नॉट बी सेट लेकिन वो ये नहीं कहता कि दैट विच केन नॉट बी सेट इज नॉट और ना वो ये कहता कि दैट विच केन नॉट बी सेट मक्स नॉट बी सेट इज नॉट इज से अबाउट इट मेरा मतलब समझ रहे ना जब हम ये कहते हैं अगर हम किसी चीज के बाबत कहते हैं कि वो नहीं कही जा सकती तो हमने उसके बाबत कुछ कहा और ये कहना बहुत साधारण नहीं hmm. इसने है इसने कुछ इंडिकेट किया इतना कुछ बात कही इतना कुछ इशारा भी किया अगर हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञान एक अनुभूति है तो हमने कुछ कहा अगर हम ये कहते हैं कि वो अनुभूति ऐसी है जो जानी ही जा सकती है कही नहीं जा सकती तो भी हमने कहा ये बड़ा मजा है सारे धर्म ग्रंथ जिस संबंध में कहते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता तो उसी के संबंध में लिखे गए लाउस से अपनी किताब शुरू करता है ताउ से क्यों तो वो लिखता है कि मैं वो कहूंगा जो नहीं कहा जा सकता मैं वो कहूंगा इस किताब में जो नहीं कहा जा सकता और इसलिए कहने से वो अनिवार्य रूप से गलत हो जाएगा उसके लिए क्षमा करना कैसा सारी बात कहता है और ये क्षमा याचना के साथ मेरा कहना है कि ये क्षमा याचना भी कुछ कह रही वो जो एक तकलीफ है कहे जाने की वो उसके बाबत कुछ कह रही कहे जाने की इच्छा है कहा जाना चाहिए किसी को बताना चाहिए जो जाना है वो कहा जाना चाहिए उसका भी तीव्र प्रवाह है नहीं कहा जा सकता इसका भी बोध है और इन दोनों के बीच में जो चेष्टा चल रही है वो भी कुछ कह रही है।, है इस सारी बात से मेरा कहना यही है कि अगर अगर नहीं जा सकते हैं मेडिटेशन करने तो मेडिटेशन के संबंध में हाँ ना के कोई जवाब मत पकड़े फिर अगर, अगर नहीं जा सकते हैं, तो बकवास छोड़ो छोड़ो उस बात को वो अपना नहीं है काम अगर मैं म्यूजिक की दुनिया में नहीं जा सकता हूं तो फिजूल बात में बातें ना करूं ठीक है बात खत्म होगी मेरी वो दुनिया नहीं मुझे नहीं जाना है या जाने की सुविधा नहीं फिर मैं हाँ और ना के जवाब न पकड़ूं फिर दोनों जवाब खतरनाक है या तो मैं ये कहूं कि केवल ज्ञान है ही नहीं कुछ ये भी गलत बात है या फिर मैं केवल ज्ञान के सम्बन्ध हाँ नहीं तो नहीं तो मेरा दुण कहना यह है जो तो नहीं तो जा सकता जैसे आप अगर केमिस्ट्री के बाबत नहीं गए हैं कुछ अध्ययन करने तो आप चुप तो रहते हैं कम से कम आप कुछ कहते तो नहीं है अगर आप गणित के बाबत नहीं गए और हायर मैथमेटिक्स आपका कोई संबंध नहीं है तो आप कम से कम चुप तो हैं इतनी ईमानदारी भी धर्म के संबंध नहीं बरती जा रही है जो है जो नहीं जाता है उसको मान ले जा और उसको कौन तो कहता, मैं कहां कहता। है मैं कहा मैं तो दिन रात यही कह रहा हूँ मैं तो दिन रात तो यही तो कह तो रहा हूँ तो चुप रह जाइए आप तो हाना मत करिए जरूरत तो कर नहीं तो क्या करिएगा तो क्या करिएगा कुछ ना कुछ कहिएगा मेडिटेशन के बाबत बिना जाए नहीं नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर मेडिटेशन में नहीं जा सकते हैं गाड़ी इतना तय है कि ड्राइविंग सीखिए और फिर गाड़ी ले लीजिए तो, तो मेडिटेशन सीखिए और फिर चल पढ़िए समझा मैं समझा मैं? मैं तो आप देखिए महावीर को बुद्ध को महावीर को खोज करिए किर है या नहीं नहीं अगर सेफर नहीं तो छोड़िए उस झंझट में क्यों पढ़ते हैं कौन आपसे कहता है न कहता कहा हूँ मेरे साथ बड़ी मजा है मैं आपसे कहूँ न ना ना ना, तो ना आपको तो कुछ भी दुख लगे तो मैंने तो ये दुख का सवाल ही नहीं है भाई और मेरा कहने का है एक भी सैंपल बताओ और उसने बताया कि क्यों परेशान होते हैं एग्जाम्पल तो मैं हूं और आप क्यों परेशान होते हैं परेशानी क्योंकि बात नहीं और मैं दूसरा एग्जाम्पल कहां से लाऊंगा उसका क्या मतलब है आपका क्या प्रयोजन है हाँ बात खत्म हो गई भाषण ऐसी स्थिति में जहाँ की सब अर्थहीनता हो जाती है मन बहुत करता है कि कहीं भी पकड़ लो कहीं भी गुजर जाओ बाहर निकल जाओ पीछे लौट जाओ आगे चले जाओ नहीं जाना है जम के ही बैठ जाना है संदेह पर तो एक ट्रांसेंडेंस आती है जो अपने से है उसको बुलाने का सवाल ही नहीं है ऐसा कुछ है जो इनडिबिटेबल है आपके लिए और वो आपको ट्रांसलेट नहीं करने देगा आखिर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो डाउट के योग ना हो ऐसी कोई धारणा ही नहीं जो डाउट के योग ना हो इंडटेबल जैसा कुछ हो ही नहीं सकता सेल्फ, सेल्फ इविडेंट भी कुछ नहीं है और जैसे ही आपने कुछ माना कि कहीं ना कहीं आपका मीनिंग रूट पकड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप आस्थावान हैं आस्था क्या है ये बहुत सवाल नहीं है और मेरा मानना है कि अगर आस्था थोड़ी भी है तो डाउट के पार आप कभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो जो आस्था है डाउट को कभी भी टोटल नहीं होने देगी डाउट को टोटल नहीं होने देगी आपके डाउट में एक कमी रह गई और वो कमी छोटी कमी नहीं है यानी एक अर्थ में आप डाउट की परेशानी से गुजर ही नहीं रहे कुछ है जहां डाउट नहीं है और आप निश्चिंत वहां खड़े हुए हैं डाउट से पूरी तरह गुजरना कि एक भी ऐसी बात न रह गई जो संदेह के परे है संदेह भी न रह गया संदेह के परे